बीएमडब्ल्यू जाकर विक्रांत के मकान मालिक के फल की दुकान के सामने रुक गई और फिर विक्रांत अकेले ही कार से बाहर निकलकर खड़ा हो गया जाहिर है कि डॉक्टर गीता ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया डॉक्टर गीता ने विक्रांत को साफ जवाब दिया अभी नहीं फिर कभी जरूर आऊंगी गीता का जवाब सुनकर विक्रांत को उतना बुरा भी नहीं फील हुआ लेकिन एक बात उसकी समझ में आ गई थी कि डॉक्टर गीता को अपने चंगुल में फंसाना इतना आसान नहीं है अभी तक वो जितना उसे समझ रहे थे वो उससे बहुत आगे हैं। कुछ ही पल में विक्रांत की नजरों से डॉक्टर गीता की बीएमडब्ल्यू ओझल हो गई और फिर विक्रांत अपने कमरे की तरफ बढ़ चला आज बहुत दिनों के बाद विक्रांत काफी रिलैक्स फील कर रहा था वो मस्ती में नाइन्टीज के कुछ सदाबाहत को गुनगुनाते हुए कमरे की तरफ बढ़ रहा था अभी वो कमरे के सामने पहुंचा ही था कि उसके आगे मकान मालिक की बेटी रिया आकर खड़ी हो गई रिया को देखते ही विक्रांत के कदम ठिठक गए वो वो गाने को गुनगुनाना भी भूल गया चेहरे पर पसीना आ गया विक्रांत काफी दिनों से रिया से नहीं मिला था रिया के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग की धज्जिया उड़ाने के बाद से अब तक उसका रिया से सामना नहीं हुआ था उस दिन जब वो सुबह सुबह उसके कमरे में आ धमकी थी तब विक्रांत खिड़की से कूद अपने पड़ोसी की छत पर भाग गया था वो लगातार रिया की नजरों से बचता रहा था लेकिन आज तो शायद वो कहीं कहीं नहीं भाग सकता वैसे ना जाने क्यों रिया को देखते ही विक्रांत के पसीने छूटने लगते थे विक्रांत अपने पिछले जन्म में गैंगस्टर हुआ करता था और उसके लिए किसी भी व्यक्ति से डरना मजाक था लेकिन ना जाने क्यों अब वो रिया को देखते ही कांपने लगता था लेकिन आज विक्रांत ने इस सवाल का जवाब भी ढूंढ निकाला था दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि रिया कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थी वो ब्रिलियंट माइंड थी पढ़ाई से लेकर बिहेवियर तक हर जगह वो अव्वल थी विक्रांत अभी तक जितने स्टूडेंट से मिला था या जिन्हें डराया करता था वो सब नॉर्मल और स्कूल के बिगड़े हुए स्टूडेंट हुआ करते थे जाहिर है कि एक गैंगस्टर से स्टूडेंट्स को क्या ही जरूरत होगी पिछले जन्म में उनका सामना जब भी किसी स्टूडेंट से हुआ था तो वो स्कूल का बिगड़ा हुआ स्टूडेंट ही रहा था लेकिन रिया रिया उन सबसे अलग थी विक्रांत के अंदर रिया का सामना करने की हिम्मत ही नहीं बची थी पिछले कई दिनों से विक्रांत हाथ काटने वाले केस को सॉल्व कर रहा था इसलिए वो रिया की तुलना आशिमा से करने लग गया था रिया की ही तरह आश्मा भी अपने टाइम पर ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी आश्मा के बारे में सोचकर विक्रांत को लगा कि कहीं रिया भी उसी के कदमों पर चलकर गलत रास्ते पर ना निकल जाए वो रिया को लेकर बहुत चिंतित था रिया के कुछ कहने से पहले ही विक्रांत का पारा हाई हो चुका था विक्रांत सर बहुत दिन बाद दिख रहे हैं क्या बात है रिया ने सेब खाते हुए पूछा अरे हाँ वो मैं एक बहुत सीरियस केस सोल्व कर रहा था तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था अच्छा वो हाथ काटने वाला केस क्या कहा तुम्हें कैसे पता चला उस केस के बारे में हे क्यों आप तो डिटेक्टिव हो पता करो वैसे आपको पता है कि मैं इतनी रात को यहां आपसे मिलने क्यों आई हूं रिया ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा विक्रांत को अच्छे से पता था कि रिया उसे क्यों ढूंढ रही है उसने रिया की पेरेंट्स मीटिंग में जाकर जो उत्पाद मचाया था उस वजह से रिया को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी थी मुझे सच में नहीं पता कि आपने स्कूल में जाकर ऐसे क्यों किया थोड़ी तेज आवाज में कहा फिर उसे याद आया कि नीचे उसके पेरेंट्स सो रहे हैं, तेज आवाज के कारण उठ सकते हैं तो उसने वॉल्यूम कम करते हुए दोबारा कहा आपको पता है कि आपकी वजह से क्या हुआ है मुझे कितनी जिल्लत झेलनी पड़ रही है रुको रुको मैं बताता हूं सब विक्रांत ने खुद का बचाव करते हुए कहा आप क्या बताएंगे पता क्या है आपको मुझे समझ नहीं आता कि मैं जब इधर उधर से पैसे कलेक्ट करके अपने पिता की मदद करना चाहती हूँ तो इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है अब अगर मेरे स्कूल वालों को या घर पे ये बात खुल गई कि मैं स्कूल में किसी दूसरे को अपना पेरेंट्स बनाकर ले गई थी तो फिर कितना हंगामा होगा मैं मैं स्कूल में कैसे सबको फेस करूंगी इतना कहते हुए रिया जोर जोर से रोने लगी अरे, अरे अरे अरे रुको रुको चुप हो जाओ चुप हो जाओ मैं सब ठीक कर दूंगा सब ठीक हो जाएगा तुम परेशान मत हो विक्रांत ने रिया को चुप कराते हुए कहा रियली सब ठीक हो जाएगा एक पल में ही रिया के सारे आंसू गायब हो गए हाँ लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि इस टाइम सिचुएशन क्या है विक्रांत ने पूछा आपने उस दिन मीटिंग में जो कुछ भी किया था ना उस वजह से पूरे स्कूल में मैं हाईलाइट हो गई हूँ सब बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी क्लास टीचर को भी शक हो गया है कि आप मेरे फादर नहीं हो हाँ वो तो सही बात है मेरी क्लास टीचर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था और फिर उन्होंने मेरा पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया उसमें मेरे फादर के बारे में लिखा है कि वो फ्रूट्स बेचते हैं और आप उस दिन पुलिस ऑफिसर का रूप लेकर गए थे रूप मतलब मैं पुलिस हूँ मैं हूँ पुलिस ऑफिसर ये कुछ झूठ थोड़ी ना है विक्रांत ने गर्व से कहा फिर ना उन्हें और ज्यादा शक हो गया उन्होंने मेरे घर पर बहुत बार फोन किया लेकिन हर बार मैंने उनकी कॉल को अपने नंबर पर ट्रांसफर कर लिया और खुद ही बात करके रख देती थी तो अब वो कल सुबह ही मेरे घर पर आने वाली है और अगर कल उनसे पापा मिल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ओह, फिर इतना करना है ना कि जब वो घर आए तो तुम्हारे पिता को घर से बाहर लेकर जाना है है ना? ठीक है मैं ले जाऊंगा किसी ना किसी बहाने से नहीं ये नहीं करना है मैंने सब इंतजाम कर लिया है मैंने माँ के हॉस्पिटल के नाम से एक फेक लेटर बनवा पापा के पास भेज दिया है उसमें लिखा है कि माँ के हॉस्पिटल बिल का लक्की ड्रॉ निकला है और उन्हें प्राइज लेने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा क्या हॉस्पिटल के बिल पर लकी ड्रॉ कौन बेवकूफ इस बात पर यकीन करेगा <laughs> मेरे पापा इस बात को मान चुके हैं और वो कल सुबह ही हॉस्पिटल जा रहे हैं रिया ने विक्रांत को गुस्से से तरेजते हुए कहा विक्रांत ने अपनी हंसी रोक ली और मन ही मन सोचने लगा कि की आखिर इतने बेवकूफ इंसान की औलाद इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है जब पापा हॉस्पिटल चले जाएंगे तब आप जाकर शॉप पर बैठ जाना और फिर उन्हें यकीन हो जाएगा कि मेरे फादर फल बेचते हैं अच्छा लेकिन वहां स्कूल में तो सब लोग मुझे पुलिस ऑफिसर समझते हैं फिर यहाँ कैसे मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है इतना कहते हुए रिया ने विक्रांत के हाथ में एक लेटर पकड़ा दिया वो लेटर देखते ही विक्रांत का सिर चकरा गया दरअसल वो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट था जिसमें साफ रिया के पिता का नाम लिखा था और ये उसमें लिखा था कि महेश को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है यानी कि महेश अलग अलग समय पर दूसरे का रूप धारण कर लेता है